सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक तेरा दर्शन शास्त्र की उपयोगिता तीसरा प्रश्न क्या परमात्मा तक पहुंचने के लिए दर्शन शास्त्र पर्याप्त नहीं है अमृत प्रिया दर्शन शास्त्र तो केवल बातचीत है बाल की खाल निकालने की कला है परमात्मा तक तो पहुंचने से दर्शन शास्त्र का कोई संबंध नहीं दर्शनशास्त्र तो व्यर्थ की बातों का उहपो है हवाई किले बनाना है रेत के किले भी थोड़े सच होते हैं और कागज की नावें भी थोड़ी सच होती दर्शनशास्त्र की नावें तो कागज की नावें भी नहीं सिर्फ कल्पना की नावें रेत के किले भी नहीं सिर्फ हवाई किले दर्शनशास्त्र तो ऐसी चीजों के संबंध में विचार करता रहता है जिनका कोई भी मूल्य नहीं परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई क्या करोगे जानकर जान भी लोगे तो क्या होगा जान भी कैसे सकोगे जानवी लोगे तो क्या प्रमाण होगा कि जो जाना वह सच परमात्मा का रंग रूप क्या है निर्गुण है कि सगुण उसके चार मुख हैं हजार हाथ हैं ऊंचाई क्या है लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है इन सब व्यर्थ की बातों का प्रयोजन क्या होगा हजार भी हाथ हो तो क्या सार और चार मुंह हो तो दिक्कत में पड़ेगा मैंने सुना है स्वर्ग की एक सुबह की बात रावण टहलता हुआ एक कैफे में प्रविष्ट हुआ कैफे द हेवन। मिनू आया मिनू पर उसने एक नजर डाली सुबह सुबह थी सर्द सुबह थी गरम-गरम काफी की इच्छा जगी देखा कि पचास पैसे एक काफी के लिए उसने कहा कि काफी लाओ काफी आई काफी पी बड़ा प्रसन्न हुआ बिल बुलाया बिल आया पांच रुपए का हैरान हुआ वेटर से कहा पागल तो नहीं हो मेनू में साफ लिखा है पचास पैसे रावण का विकराल रूप देखकर वेटर भी घबराया उसने कहा मैनेजर को बुला तो मैनेजर भागा आया मैनेजर ने कहा आप ठीक कहते लेकिन जरा गौर से पढ़िए पचास पैसे काफी लिखा है मेनू में पर हेड और आपके दस सिर इसलिए पांच रुपए चार सिर होंगे परमात्मा के तो झंझट में ही पड़ेगा क्या फायदा होगा खुद ही तय करना मुश्किल होगा कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं और चार चार सिर संभालना एक ही सिर तो मुश्किल से संभलता है एक ही सिर तो कितना गर्माए रखता है चार सिर में कभी का पागल हो चुका होगा और हजार हाथ दो ही हाथ में तो आदमी कितने उपद्रव कर लेता है हजार हाथ होंगे तो कितने उपद्रव न हो जाएंगे दो ही हाथ में तो एक हाथ से बनाता आदमी दूसरे से मिटा देता है हजार होंगे तो पक्का पता ही नहीं चलेगा कि किसने बनाया किसने मिटाया क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे अराजकता फैल जाएगी मगर दर्शन शास्त्र इसी तरह की व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है धर्म का दर्शन शास्त्र से कोई संबंध नहीं धर्म का संबंध है दृष्टि से दर्शन से नहीं आंख चाहिए देखने वाली आंख स्वच्छ आंख जो देख सके पारदर्शी आंख पर धूल ना हो और तुम दार्शनिकों को तो देखो इनके जीवन में तुम्हें कहीं कोई ईश्वर दिखाई पड़ता है इनके जीवन में कहीं तुम्हें कोई ध्यान दिखाई पड़ता है इनके जीवन में तुम्हें कहीं भी कोई शांति कोई मौन दिखाई पड़ता है मैं तो दर्शनशास्त्र का विद्यार्थी भी था फिर प्रोफेसर भी था तो सब तरह से दर्शन शास्त्रियों को जानता हूं इनसे ज्यादा विक्षिप्त और कोई व्यवसाय दुनिया में नहीं मेरे एक प्रोफेसर थे मुझसे उनका काफी लगाव था स्वाभाविक क्योंकि वो जितनी ऊंची हवाई बातें करें मैं उनसे ऊंची हवाई बातें करूं तो काफी पटती थी मुझसे कहने लगे क्या तुम हॉस्टल में पढ़े हो और मैं अकेले ही हूं बाल ब्रह्मचारी थे बूढ़े हो गए थे बड़ा बंगला है मेरे पास तुम वहीं रहो आके मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी सुख दुख को समान मानना चाहिए So, जो भी होगा सुख दुख ठीक है वो कार लेके आ गए मेरा सामान भर के वो अपने घर ले गए मैं उनके घर पहुंच गया झंझट शुरू हुई क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे उन्हें गिटार बजाने का शौक था पत्नियां वगैरह हों तो इस तरह के उपद्रव नहीं पड़ने देती इलेक्ट्रिक गिटार और रात दो बजे तक बजाए so, दो बजे तक तो सोने का कोई उपाय नहीं पूरा घर उनके इलेक्ट्रिक गिटार से गूंजता रहे और मैं उठता था दो बजे मैंने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा So, दो बजे उठ के मैं इतने जोर से पढ़ूं क्यों उनको सोने ना दूं। दो दिन तो ये बात चली तीस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सुनो कुछ अपने को समझौता करना पड़ेगा मैंने कहा कर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि ना मैं दो बजे तक गिटार बजाऊं ना तुम दो बजे रात से इतने जोर से पढ़ो तुम क्या पहले भी जोर से पढ़ते थे मैंने कहा कि नहीं मगर समझौते के लिए कुछ पहले इंतजाम कर लेना चाहिए इसलिए मैं दो दिन से पढ़ रहा हूं इतने जोर से गला मेरा भी लगा जा रहा है ये इलेक्ट्रिक गिटार बंद होना चाहिए रात को तो ही मेरा पढ़ना बंद होगा और नहीं तो मैं आपके दरवाजे पे खड़े होकर दो बजे रात से जो पढ़ना शुरू करूंगा तो ठीक सात बजे सुबह रुकूंगा ना आप सो सकते ना मैं सो सकता वो भी महा अलाल थे और मैं तो अलाल हूं ही और तो कोई खास काम नहीं था मगर हमने कहा थोड़े थोड़े काम बांट लिए थे तो उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम कोई और दूसरा काम मैं कर दूंगा सुबह ये जो दूध लाने की बात पास में एक दूध वाला था ऐसे तो वो दूध ले आता था मगर वो पानी मिला के लाता था तो तुम दूध लगवा के ले आए मैंने कहा अपन ऐसा करें जो पहले उठे वो, वो दूध ले आए ये बात बिल्कुल ठीक अब दूसरे दिन हम दोनों पड़े ना वो उठे ना मैं उठ मैं भी आंख खोल के देख लू वो भी आंख खोल के देख ले। 10 बज गए आखिर वो घबरा के एकदम उठे क्योंकि उनको तो 11 बजे यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगा नौकरी पर मैं तो विद्यार्थी था गए ना गए बराबर एकदम उठे कहा कि ये तो हद हो गई अच्छा भाई मैं जाता हूं दूध लेने मैंने कहा जाइए और कल से ख्याल रखिए कि चाहे दिन लगे चाहे दो दिन लगे चाहे तीन दिन लगे मैं बिस्तर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप दूध नहीं ले आएंगे जो पहले उठे वो दूध लाए और पहले मैं उठने वाला नहीं झक्की थे बारह महीने ही छाता लिए रहते थे कोई कारण नहीं और छाता को इतना नीचे लगाते थे अपनी बिल्कुल जैसे उन खोपड़ी को छूता रहता था उनको कोई देखना भी चाहे तो नहीं देख सकता था कोई नमस्कार करना चाहे तो नहीं कर सकता था मैंने उनसे पूछा कि छाता को इतने करीब क्यों पकड़े रखते क्योंकि इसका बड़ा फायदा है अपने को जो सोचना है सोचते रहो किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं हंसना है हंसते रहो प्रसन्न होना है प्रसन्न होते रहो रोना है रोते रहो छाता छिपाए रखता है और मन में तो तरंगें उठती रहती हैं एक से एक और ना समझ क्या समझे इनको दर्शन शास्त्र का क्या पता है? कि हम किस दार्शनिक भाव भावावेश में बहे जा रहे हैं आ जाएं बीच में जयराम जी करके सब खराब कर दें तीन साल से उनको कोई विद्यार्थी नहीं मिला था मैं उनका पहला विद्यार्थी था तीन साल में उन्होंने मुझे देखा नीचे से ऊपर तक गौर से उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तीन साल से मुझे कोई विद्यार्थी नहीं मिला मेरा विषय कोई लेता नहीं मैंने कहा आपको पता है कि मैं भी तीन विश्वविद्यालय से निकाला जा चुका हूं मुझे कोई विश्वविद्यालय नहीं लेता अपनी पटेगी ऐसा विवाद चलता था कि पांच सात महीने बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो तुम्हें परीक्षा देनी कि नहीं, नहीं। मैंने कहा परीक्षा वगैरह की बात परीक्षा के समय देखी जाएगी अभी बीच में जब विवाद चल रहा हो तब इस तरह की व्यर्थ की बातें नहीं उठानी वो कहने लगे कि ये तो मुश्किल खड़ी कर दी है तुमने पढ़ाना तो हो ही नहीं सकता मैं जो भी बोलूं तुम उसके विरोध में उठा देते हो कुछ ना कुछ और फिर तुम मुझे इतना रोष चढ़ा देते हो कि तुम कुछ बोलो तो मैं नहीं रुक सकता मैं उसके विरोध में कुछ बोले बिना नहीं रह सकता खैर मेरा तो कोई हानि नहीं है उन्होंने कहा कि मैं तो गुजार लूंगा साल तुम नुकसान में पड़ जाओगे मैंने कहा इसकी भी आप फिक्र छोड़ दो मुझे कोई परीक्षा पास करने की पड़ी नहीं मुझे जो धंधा करना है जिंदगी में उसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली नहीं बदनामी होगी तो तुम्हारी होगी तीन साल में एक विद्यार्थी मिला और वो भी उत्तीर्ण ना हो सक मेरी कोई बदनामी का सवाल नहीं और ये बात उन्हें जची मुझे परीक्षा के पहले वो बुला के बता देते थे ये ये प्रश्न आ रहे हैं भैया तू तैयार कर ले साल तो गया मगर ये प्रश्न तू देख कसम खा के कहता हूं तुझे इसमें विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं ये बिल्कुल आ रहे हैं इनको तू तैयार कर ले और उनके इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं तैयार करूंगा तो मुझे तैयार करके भी देते थे कि ये ये तैयार है इनको तू पढ़ लेना और सुबह कार लेके खड़े हो जाते थे कि चलो परीक्षा में क्योंकि उनको शक होता मैं जाऊं ना जाऊं दार्शनिक आदमी तो भले होते मगर झक्की होते धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं प्यारे लोग होते हैं लेकिन जीवन सत्य की इनकी खोज किसी साधना पर खड़ी नहीं होती जीवन सत्य पर इनकी जो चेष्टा है वो सिर्फ तर्कगत है इसलिए अमृतप्रिया प्रिय दर्शन शास्त्र जरा भी पर्याप्त नहीं हां जिज्ञासा अगर मात्र हो तो ठीक तो मुमुक्षा हो तो दर्शन शास्त्र पर्याप्त नहीं है चंदुलाल आजकल अत्यंत दार्शनिक प्रवृत्ति के हो गए और अक्सर हवाई समस्याओं को सुलझाने में निमग्न रहते एक दिन जब वे शाम के समय अपने आंगन में आराम कुर्सी पर लेटे हुए सामने वाले घर की दीवार पर चिपके हुए कंडों पर टकटकी लगाए विचारों में खोए थे तभी उनकी पत्नी गुलाबोआ पहुंची और खीज भरे स्वर में बोली वहां क्या देख रहे हो आंखें गड़ाए क्या उसी कलमुही डब्बू की पत्नी को चंदूलाल बोले नहीं नहीं मैं तो इस समस्या का हल खोजने में लगा हूं कि आखिर डब्बू जी की भैंस किस प्रकार दीवाल पर चढ़ के गोबर करती पत्नी ने आग बब्बूला होकर कहा बस तो तुम इन्हीं उल्टी सीधी बेसर पैर की बातों में वक्त गवाते रहते हो घर की जरा भी फिक्र नहीं क्या तुम्हें खबर है कि अपने छोटे मुन्ना ने एक हफ्ते से चलना शुरू कर दिया है चंदूलाल ने चौके कहा अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया अब तो ना जाने वह कितनी दूर निकल चुका होगा एक दार्शनिक पति बहुत दिनों बाद विश्व यात्रा से घर वापस लौटे स्वभाव आते ही पति पत्नी प्रेम क्रीड़ा में संलग्न हो गए इतने में ही किसी व्यक्ति ने बाहर से दरवाजा खटखटाया पत्नी तो एकदम भय से सिहर उठी और चौंककर लड़खड़ाते स्वर में बोली सुनिए सुनिए लगता है मेरे पतिदेव आ गए यह सुनते ही पत्नी को एकदम छाती से दूर हटाते हुए दार्शनिक पति खिड़की से कूद के भाग गए सो आज तक उनका पता नहीं चला परमात्मा तक पहुंचने के लिए धर्म के अतिरिक्त न कभी कोई मार्ग था न कभी हो सकता है दुनिया में तीन आयाम है एक विज्ञान वह पदार्थ का सत्य जानने का आयाम है दूसरा धर्म वह चैतन्य का सत्य जानने का आयाम है और तीसरा दर्शन वह सिर्फ विचार करने का आयाम है पदार्थ के संबंध में भी विचार करता है चेतना के संबंध में भी विचार करता लेकिन सिर्फ विचार अब विचार से किसी का पेट भरता है तुम लाख विचार करते रहो भूख है सुभूख रहेगी भोजन चाहिए शरीर का भोजन चाहिए तो विज्ञान से पूछो और आत्मा का भोजन चाहिए तो धर्म से पूछो दर्शन तो दोनों के मध्य में त्रिशंकु की भांति न विज्ञान है दर्शन न धर्म है दर्शन सोचता है बस विचार करता है अच्छी अच्छी बातें सोचता है मगर सोचने में ही कोई प्रयोजन नहीं ईश्वर के संबंध में कितना वह पोह करता है दर्शन शास्त्र लेकिन उस वह पोह का क्या परिणाम रात अंधेरी है इतना ही सोचो सोचने से दिया ना जलेगा या तो विज्ञान से पूछो अगर बाहर का दिया जलाना हो और या धर्म से पूछो अगर भीतर का दिया जलाना हो अगर दिया जलाना ही ना हो सिर्फ समय काटना हो तो दर्शन शास्त्र उपयोगी है बैठ के विचार करो कि प्रकाश क्या है अंधकार क्या है अंधकार है भी या नहीं प्रकाश कैसे अंधकार को मिटाता है मिटा सकता है या नहीं दर्शन शास्त्र एक बहुत ऊंचे ढंग से शेख चिल्लीपन का ही दूसरा नाम है एक गांव में चोरी हो गई इंस्पेक्टर आया बहुत खोजबीन की पता ना चले चोर का आखिर गांव के लोगों ने कहा कि ऐसे पता नहीं चलेगा हमारे गांव में एक शेख चिल्ली ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका वो उत्तर ना दे, दे सकते हो उनसे पूछा जाए अभी कुछ ही दिन पहले की बात है रात एक हाथी गांव से गुजर गया इस गांव में से कभी हाथी नहीं निकला था सुबह हम सब चिंता में पड़े इतने इतने बड़े पैर के निशान किस जानवर के हो सकते कोई हल ना हो सका आखिर से चिल्ली को बुलाया उसने मिनट में हल कर दिया उसने कहा कुछ मामला नहीं उसने कही सरल सी बात इसमें इतने क्या चिंता कर रहे हो पैर में चक्की बांध के हरना कूंदा हो उसने कहा सीधा सीधी बात है कि कोई हिरण पैर में चक्की बांध के कूंदा है इंस्पेक्टर को बात जची तो नहीं कैसे आदमी से पूछना चाहिए मगर कोई और उपाय देख कर की संभावना नहीं दिखती गया शेख चिल्ली ने पहले तो बहुत आना कहानी की, की कि भाई मैं झंझटों में नहीं पढ़ना चाहता मैं तो ऊंची दार्शनिक बातों में मेरा रस ये कहा कि भौतिक बात है चोरी इत्यादि अरे कौन चोर किसकी चोरी सवै भूमि गोपाल की सब उसी का है कौन चोर कौन मालिक वही एक मालिक है इंस्पेक्टर ने बहुत ही कहा कि देखो तुम सुनते हो नहीं नहीं तो तुम्ही को पकड़ के ले जाएंगे जब हालत बिगड़ने लगी तो उसने कहा हम बताया देते हैं मगर एकांत में बताएंगे दूर चलना पड़ेगा गांव के बाहर किसी को पता ना चले हम झंझट झगड़े में पढ़ना नहीं चाहते तब तो जरा इंस्पेक्टर को भरोसा आया कि इसको मालूम है मालूम है लगता है पता है ले गया उसको दूर से छिल्ली गांव के बाहर एकदम बिल्कुल दूर इंस्पेक्टर ने कहा भाई अब तो यहां कोई पक्षी भी नहीं कोई कुत्ता भी नहीं अब तो तू बोल दे बिल्कुल कान में आके फुसफुसाया आया है तुम मानते नहीं तो बताया देता हूं लेकिन खाओ कसम अपने बाप की कि किसी को कहना मतलब यह तो बाप की कसम मगर तू कह तो उसने कहा कि किसी चोर ने चोरी की बस दर्शन सास इस तरह की बातों में लगा हुआ है किसी चोर ने चोरी की तुम पूछो तुमको समझ में नहीं आती ये बात एकदम से तुम पूछो कि सृष्टि किसने की दर्शनशास्त्र कहता किसी सृष्टा ने सृष्टि की है मतलब तुम समझे वही किसी चोर ने चोरी की है मगर जब कहते हैं कि किसी सृष्टा ने सृष्टि की है तब तुम समझते हो बड़ी ऊंची बात हो रही सृष्टा तो की होगी सृष्टि जब की है और चोरी जब की तो चोर ने ही की होगी मगर उत्तर कहां है इसमें धर्म के अतिरिक्त परमात्मा को जानने का कोई उपाय नहीं है धर्म विज्ञान है अंतर खोज का